प्रिय मित्रों आज सुबह मुझे एक व्हाट्सअप संदेश से पता चला कि आज 23 जून पवित्रतम शाखा मिर्जा मेहंदी के निधन की वर्षगांठ है। आज दिन भर जब भी मुझे समय मिला मैंने मिर्जा मेहंदी के जीवन और विशेष रूप से उनकी शहादत के महत्व के बारे में पढ़ा हम जानते हैं कि मिर्जा मेहंदी बहावला और उनकी पत्नी नवाब के तीन जीवित बच्चों में से सबसे छोटे थे मिर्जा मेहंदी का जन्म 1848 में तेहरान में हुआ था उनका नाम बहावला के बड़े भाई मेहंदी में मृत्यु हो गई थी बाद में बहावला ने मिर्जा मेहंदी को पवित्रतम शाखा की उपाधि दी मिर्जा मेहंदी सिर्फ चार साल के थे जब बहावला को कई अन्य बाबी अनुयायियों के साथ सियाचल में कैद कर लिया गया था चार महीने बाद बहावला को रिहा कर दिया गया और फिर ईरान से आजीवन निर्वासित कर दिया गया 12 जनवरी सौ को बहावला और उनके परिवार ने निर्वासन के पहले चरण में तेहरान छोड़ दिया मिर्जा मेहंदी को जो उस समय अस्वस्थ थे और कड़ाके की ठंड के मौसम में तीन महीने की कठिन यात्रा करने के लिए अयोग्य थे रिश्तेदारों के रेख देख में पीछे छोड़ना पड़ा सात वर्ष के लिए मिर्जा मेहंदी अपने माता पिता से नहीं मिल पाए बगदाद में अंततः मिर्जा मेहंदी बहावला और अपने परिवार से मिल पाए उसके बाद मिर्जा मेहंदी बहावला के साथ इस्तांबुल, इस्तांबुलटिनोपल और अंत में अक्का के लिए अपने क्रमिक निर्वासन में साथ रहे 31 अगस्त अठारह को कई अनुयायियों के साथ बहावला और उनके परिवार अक्का पहुंचे सभी को कठोर परिस्थितियों में में में जेल की की की रखा रखा गया, गया कुपोषण, बीमारी और पीने योग्य पानी की कमी कठोरता की को को सहन करना पड़ा। प्रारंभ सभी को एक दूसरे से अलग था। ईरान से कठिन यात्रा करके आने वाले अनुयायियों को अक्सर बहावला को देखे बिना ही लौटना पड़ता था कभी कभी बैरक से दूर खड़े होकर वे बहावला की कोठरी की खिड़की में उनके चेहरे की एक झलक ही देख पाते थे कभी कभी अगर वो कामयाब रहे तो सार्वजनिक स्नानागार में भीड़ के बीच बहावला को देख पाते थे जहां कैदियों को स्नान करने के लिए साप्ताहिक रूप से ले जाया जाता था मिर्जा मेहंदी इन कठिनाई के आदि थे और बगदाद से प्रस्थान के बाद के कठिन अवधि के दौरान निर्वासितों के बीच वे एक स्तंभ के रूप में पहचाने जाते थे वे अब्दुल बहा से कुछ साल छोटे थे लेकिन उनसे थोड़े लंबे थे वे चरित्र में अब्दुलवाहा जैसे थे और अपनी धर्म परायणता सज्जनता शिष्टाचार और धैर्य के लिए जाने जाते थे अपने संक्षिप्त व्यस्क जीवन के दौरान मिर्जा मेहंदी ने बहावला के सचिवों में से एक के रूप में सेवा दी बल्कि मिर्जा मेहंदी की उत्कृष्ट लिखावट में कई पातियां आज भी विश्व केंद्र में उपलब्ध है प्राय मिर्जा मेहंदी दोपहर के समय में बहावला के सचिव के रूप में सेवा देने के लिए उनके साथ होते थे लेकिन 22 जून 1870 सौ के शाम को बहावला ने अपने बेटे को सूचित किया कि उस दिन उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है और कहा कि इसके बजाय वे प्रार्थना और ध्यान करने के लिए छत पर जा सकते हैं जैसा कि मिर्जा मेहंदी अक्सर करते थे गर्मी के दिनों में शाम को ताजी हवा के लिए छत पर जाना कैदियों के लिए सामान्य था लेकिन उस शाम को जब वे बहावला द्वारा प्रकटित एक कविता के छंदों का जाप कर रहे तब वे पूरी तरह से आनंद और अनासक्ति से मग्न हो गए वे अपने ध्यान में हुए थे और उस परिचित स्थान में अपनी आंखें बंद करके चल रहे थे अचानक वे खुली से नीचे फर्श पर पर पड़े एक लकड़ी के बक्से गिर गए वे बुरी तरह घायल हो गए और काफी खून बह रहा था तेज आवाज सुनकर सभी उस स्थान पर दौड़ते हुए आए बहावला भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकले फिर उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया डॉक्टर भी कुछ मदद नहीं कर सका बहुत दर्द और पीड़ा के बावजूद और कमजोर होने के बावजूद वे अपने बिस्तर के पास आने वालों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे वे उन सभी से माफी मांग रहे थे कि सभी लोग बैठे हैं और उनकी उपस्थिति में वे लेटे हुए थे सभी लोग दुखी थे तभी अब्दुल बहा रोते हुए बहावला के पास गए उनके चरणों में बैठकर मिर्जा मेहंदी के आरोग्य के लिए विनती की फिर बहावला अपने घायल पुत्र के बिस्तर के पास गए सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा और कुछ समय के लिए मिर्जा मेहंदी के पास रहे कोई नहीं जानता कि उस प्रेमी और प्रियतम के बीच उस अनमोल घड़ी में क्या हुआ हम केवल इतना जानते हैं कि बहावला ने जिनके हाथों में जीवन और मृत्यु की शक्ति थी अपने मरते हुए बेटे से पूछा कि क्या वह जीना चाहता है उन्होंने अपने बेटे को आश्वासन दिया कि यदि वह जीने की इच्छा रखता है तो ईश्वर उसे ठीक होने में और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे लेकिन पवित्रतम शाखा ने जीवन नहीं मांगा कई अनुयायी अपने प्रियतम की उपस्थिति में आने के लिए तरस रहे थे क्योंकि जेल का द्वार उनके लिए बंद था मिर्जा मेहंदी ने बहावला से मांगा कि जेल के द्वार को खोलने और अनुयायियों के लिए बहावला से मिलना संभव हो सके इसके लिए उनका जीवन फिरौती के रूप में स्वीकार किया जाए बहावला ने उनके बलिदान को स्वीकार कर लिया और उस छत से गिरने के 22 घंटे बाद 23 जून 1870 को उनकी मृत्यु हो गई शेख महमूद ने अब्दुल बहा से विनती की कि उन्हें मिर्जा मेहंदी के पावन शरीर को धोने का सम्मान दिया जाए मास्टर ने इसके लिए अनुमति दे दी। बैरक के के बीच बीच में में टेंट टेंट लगा दिया गया, शरीर को टेंट के बीच में एक मेज पर रखा गया और शेख महमूद ने बहावला के चचेरे भाई मिर्जा हसन मजंदरानी के साथ मिलकर शरीर को धोने का कार्य शुरू किया टेंट के बाहर अनुयायी रोते बिलखते आंखों से विलाप कर रहे थे अब्दुल बहा गहरे दुख में टेंट के बाहर घूम रहे थे ताबूत खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था बहावला ने अपने एक गलीचे को बेचकर कुछ पैसे प्राप्त किए ताबूत को बैरक से बाहर ले जाया गया और अक्का के बाहर एक कब्रिस्तान में दफनाया गया बैरक में लौटते समय उस क्षेत्र में भूकंप का झटका लगा जो करीब तीन मिनट तक चला बहावला ने उस भूकंप के कारण के बारे में कहा जब तुम्हें धरती पर विश्राम करने के लिए रखा गया तब धरती तुझसे मिलने की लालसा में कांप उठी बहावला अपने लेखों में यह भी स्पष्ट करते हैं कि मिर्जा मेहंदी के निधन का बहुत गहरा अर्थ है उनकी शहादत सिर्फ अक्का के, को खोलने के लिए नहीं था बहावला कहते हैं शीघ्र ही ईश्वर तुम्हारे माध्यम से वह प्रकट करेगा जो वह चाहता है मिर्जा मेहंदी के लिए प्रकट की गई एक प्रार्थना में बहावला उस त्रासदी के उद्देश्य की घोषणा करते हुए कहते हैं हे मेरे परमेश्वर मैंने वह अर्पण कर दिया है जो तूने मुझे दिया था ताकि तेरे सेवक अनुप्राणित हो सकें और पृथ्वी पर वास करने वाले सभी एकता में बंध सकें पवित्रतम शाखा की शहादत की शताब्दी के उपलक्ष्य में विश्व मंदिर ने दुनिया के बहाइयों से दुनिया के उत्थान और इसके लोगों के एकीकरण के लिए प्रार्थना में एकजुट होने का आह्वान किया था मिर्जा मेहंदी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी मानव जाति में एकता जरूर स्थापित होगी लेकिन उनकी शहादत सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं थी बल्कि मेरे और हम सभी के लिए थी मिर्जा मेहंदी ने अपना प्राण दिया ताकि मैं अनुप्राणित हो सकूं